देवी भागवत दसवा स्कंध भ्रामरी देवी के द्वारा अरुण दानव के निधन का वर्णन दानव राज अरुण की बात सुनकर मुनिवर बृहस्पति जी ने उससे कहा दानवेंद्र हम जिन देवी की उपासना करते हैं तुम भी निरंतर उन्हीं की उपासना करते हो अतः अतुम हमारे पक्षपाती हो ही गए फिर कैसे कहते हो कि मैं तुम्हारा पक्षपाती नहीं हूं बृहस्पति जी की यह बात सुनकर तथा देव माया से मोहित हो अभिमान में आकर उसने कहा कि अच्छा अब मैं गायत्री की उपासना नहीं करूँगा जो वह दैत्य गायत्री के जप से विरत हो गया गायत्री के जप का त्याग करते ही उसका शरीर निस्तेज हो गया इस प्रकार अपने कार्य में सफलता प्राप्त करके बृहस्पति जी वहाँ से निकले और अमरावती में लौट आए उन्होंने आकर इंद्र से सारा समाचार कह सुनाया इससे सभी देवताओं के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई वे भगवती परमेश्वरी की उपासना करने लगे उन्हें इस प्रकार बहुत समय व्यतीत होने के पश्चात किसी एक शुभ अवसर पर जगत का कल्याण करने वाली भगवती जगदम्बा प्रकट हुई उनके से से करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश फैल रहा था असंख्य कामदेव के सदृश वे सुंदर थे उनके शरीर में अद्भुत अनुलेपन लगा था दो विचित्र वस्त्र उन्होंने सुशोभित किए हुए थे उनके गले में विचित्र माला थी और उनके सभी अंग दिव्य अलंकारों से अलंकृत थे उनकी मुट्ठी अद्भुत भ्रमरों से भरी थी वे करुणा में देवी परम शांत वर तथा अभय मुद्रा धारण किए हुए थी नाना भ्रमरों से युक्त पुष्पों की माला उनकी छवि बढ़ा रही थी वे चारों ओर से असंख्य विचित्र भ्रमरों द्वारा घिरी हुई थी भ्रमर रिम इस शब्द का गायन करते थे और देवी उस गीत का अनुमोदन कर रही थी उनके पार्शवर्ती वे भ्रमर असंख्य थे वे देवी संपूर्ण सिंगारों से समलंकृत थी वेद में प्रशंसित सभी गुण उनमें विराजमान थे वे देवी सर्वात्मिका सर्वमयी सर्वमंगल रूपणी सर्वज्ञा सर्वजन्य सर्वा सर्वेश्वरी और शिवा इन नामों से सुशोभित थे उन देवी के दर्शन पाकर हारे हुए सब देवता ब्रह्मा आदि प्रधान देवताओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक उस वेद प्रतिपादित भगवती शिवा की स्तुति करने लगे देवताओं ने कहा सृष्टि स्थिति और संहार करने वाली भगवती महाविद्ये आपको नमस्कार है कमल के समान नेत्रों से शोभा पाने वाली देवी आप संपूर्ण जगत को धारण करती हैं आपको बारंबार प्रणाम है विश्व सहित विराट रूप धारण करने वाली देवी आपको नमस्कार है व्याकृत रूप तथा कुटस्थ रूप से शोभा पाने वाली देवी आपको नमस्कार है सृष्टि स्थिति और संघार से रहित तथा दुष्टों के लिए अर्गला स्वरूपणी भगवती दुर्गे आप ज्योति स्वरूपणी एवं निर्मल भक्ति से प्राप्त हैं आपके लिए हमारा नम, नमस्कार स्वीकार हो माता श्री के आपको नमस्कार है नील सरस्वती उग्रतारा और महोग्रा नाम धारण करने वाली देवी आपको निरंतर बार बार नमस्कार है त्रिपुर सुंदरी नाम से प्रसिद्ध देवी आपको नमस्कार है देवी पीताम्बरे आपको नमस्कार है भैरवी मातंगी और देवी धूमावती को बारंबार नमस्कार है छिन्नमस्तके आपको नमस्कार है खीर सागर कन्या कन्या के आपको नमस्कार है शाकंभरी आपको नमस्कार है शिवे आपको नमस्कार है रक्तदंत के आपको नमस्कार है भगवती शिवे आपने शुम्भ और निशुंभ का दलन किया है आपके द्वारा रक्त बीज की जीवन लीला समाप्त हुई है आप रुद्रा सुरख और धूम्र को मारने वाली हैं। आपने चंड और मुंड के जल को मथ डाला है आपके द्वारा बहुत से दानव काल के ग्रास बन गए हैं कमलान्वे आप गंगा शारदा और विजया नाम से प्रसिद्ध हैं आपको नमस्कार है दया स्वरूपणी देवी पृथ्वी और तेज आपके रूप हैं आपके लिए नमस्कार है प्राणरूप महारूपा और भूत रूपा आप देवी को नमस्कार है विश्वमूर्ति दया मूर्ति घर्मूर्ति आपको बारंबार नमस्कार है देवता ज्योति और ज्ञान में विग्रह धारण करने वाली आप देवी को नमस्कार है माता गायत्री वरदा सावित्री सरस्वती स्वाहा सदा और दक्षिणा ये सब आपके नाम है आपको नमस्कार है संपूर्ण आगम शास्त्र नेत नेत वाक्यों के द्वारा जिनका बोध कराते हैं उन प्रत्यक्ष स्वरूप में आप पराशक्ति देवी को हम की उपासना करते हैं भ्रमरों से वेष्टित होने के कारण जो भ्रामरी नाम से प्रसिद्ध है उन आप भगवती को हम नित्य नित्य अनेक अनेकशाह प्रणाम करते हैं